बृदारणकोपनषद शष्या अध्याय तीन ब्राह्मण सात ठन्नभ्यो यो न विदुर्यशाप शरीर योपोतरोम ये स आत्मामृत योगनौन्नेरमग्निर्न वेद यसरी योग्निम्तरोम ये सत आत्मायाम्यमृत योरीक्षे ठंतरीक्षादक्षमेद यक्षम शरीर योरीक्षमत यम ये सत आत्मायाम्यमृत यो वायुर्न वेद युषम जो वायुम्तरो यमयते स आत्मायाम्यमृत यो दिव तिषन् दिवतरो वेद यव शरीर जो दिव्तरो यमयते स आत्मायाम्यमृत य आदितेषन्दिद्या यो न वेद यीर जितम्तरो यम यते स आत्मायाम्यमृत यो दिक्षुतिषन दिग्भरों यम दिदिशो नदुर्ज दिश शरीर ज्योतिष्तरो यम ये स आ आ आत्मायाम्यमृत यंद्रता केंद्रता चंद्रताेद यारक के शरीद यारकम्तरो यम ये स आत्माम्यमृत य आकाशे ठन्नाद वेद यस, यस शरीदम्तरोम ता ता ते त आत्मियाम्यमृत यस्म सेठंतरो तमो न वेद यम शरीर यस्तमोतरो त आत्मायाम्यमृत यस्तेजसी तिषत्तेजसोतरों तेजो न वेद येजशरी यस्तेजोतरोमस्ते स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 वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है जो तेज में रहने वाला तेज के भीतर है जिसे तेज नहीं जानता तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है यह अधिदेवत दर्शन हुआ आगे अधिभूत दर्शन है समान मन्यत योग सुतिष्ठन अग्नौ अंतरिक्ष वायो दिव्य आदित्य दीक्षु चंद्रता के आकाशे यस्तमस्या यस्तमसवरणात्मक बाह्ये तमसी तेजसी तद्परी प्रकाश सामान्य सामेमदत अंतरियामी विषय दर्शन देवतासु अथाधिभूत भूतेसु ब्रह्मादिस्तंभपर्यतेसु अंतरयामी दर्शन दर्शनमूतृती मंत्र के समान ही है जो जल में अग्नि में अंतरिक्ष में वायु में द्व्युल में आदित्य में दिशाओं में चंद्रमा एवं ताराओं में और आकाश में रहने वाला है जो तम अर्थात आवरणात्मक बाह्य तम में तेज अर्थात तम से विपरीत सामान्य प्रकाश में रहने वाला है इस प्रकार यह अंतर्यामी विषयक अधिदेवत देवतांतर्गत दर्शन है इससे आगे अधिभूत दर्शन है ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यन्त समस्त भूतों में जो अंतर्यामी दर्शन है वह दर्शन है यह ये भूतेसु तेषंसो भ्यो भूतेभ्योतुज सर्वाणी भूता नितुर्ज सर्वाणी भूता शरीर भूता न्यो यमयते स आत्मामृतभूत असाध्यात्म याणे ठन्द प्राणो न वेद यीर यम्तरोम ये स आत्मियाम्यमृत यो वाचतिष्ठन्चो वा न वेद ये वाक्शरी यो वाचम यते आत्मायाम्यमृत चक्षु चक्षु से यक्षुषे ठन चक्षुषंतरोुर्नवेद यक्षुशीर यक्षुरों येस त आत्मायाम्यमृत य्रोत्रे ठन स्ोत्राद्रोत्र न वेद यसत्र शरीर य्रोत्र यस ता त तो यस आत्मायाम्यमृत यो मन थी तिषण मनसोन मनोच वेद यो मनो नैस त आत्म आत्मायाम्यमृत यस्वतिरो वेद यक्शरी यं चम यतेस त आत्मायाम्यमृत यो विज्ञाने ठन विज्ञात विज्ञानम वेद यम शरीर यो विज्ञानम्तरोमत त आत्मरियाम्यमृत यो रेततिषन रेतसोन रेत न वेद येत शरीर यो रेतरोमते स आत्मायाम्यमृत दृष्टो द्रष्टाश्रुत स्रोता मतो मंताज्ञा विज्ञाता दृष्टा न्योस्ति स्रोता न्योथस्ति मंता न्योस्ति विज्ञात सत आत्मा मृत्यारोल आरुणिपरना जो समस्त भूतों में स्थित रहने वाला समस्त भूतों के भीतर है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 वीर जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर का निमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है वह दिखाई न देने वाला किंतु देखने वाला है सुनाई न देने वाला किंतु सुनने वाला है मनन का विषय न होने वाला किंतु मनन करने वाला है और विशेषतः ज्ञात न होने वाला किंतु विशेष रूप से जानने वाला है यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इसे भिन्न सब है इसके पश्चात अरुण का पुत्र उद्दाल प्रश्न करने से निवृत्त हो गया ध्यात्मम प्राणे अथाध्यात्म सहिते घाणे जो वाचि चक्षुषि श्रोत्रे मनसि क्वचि विज्ञाने बुद्धौत प्रजनने पुनः कस्मत्न कारणा देवता महाभागा सत्यो मनुष्यादी वात्म ठत्म निन्ता अंतर्यामीन न विद्रीत आह अदृष्टो न दृष्टो न विषयीभूत कस्यते से तु चक्षुसि तो चक्षुषि इति दृष्टा अब दर्शन कहा जाता है जो प्राण में प्राण सहित प्राणवायुसहित्राणेन्द्रिय में जो वाणी में नेत्र में स्त्रोत्र में मन में तवक् में विज्ञान यानी बुद्धि में तथा रेतवीर प्रज्द्रिय में रहने वाला है किंतु पृथ्वी आदि के अधिष्ठाता देवता बड़े प्रभावशाली होने पर भी मनुष्य आदि के समान अपने भीतर रहने वाले अपने नियामक अंतर्यामी को क्यों नहीं जानते इस पर याज्ञवल कहते हैं वह अदृष्ट न देखा हुआ अर्थात किसी की भी नेत्र दृष्टि का विषय भूत नहीं है किंतु स्वयं नेत्र में सन्निहित होने के कारण दर्शन स्वरूप है इसलिए दृष्टा है तथा श्रोत्र शुरत, गोचरत्व अनापन्नः कस्यति स्वयं अनापन्न कस्य स्वयंश्रवणशक्तिश्रोत्रेसु सहोता तथा मनः संकल्प अनापन्नः मत मन सकल विषयता अनापन्न दृष्ट्रुते ही सकल अदृष्टवाद्रुतवाद अलुप्तमनशक्तिमनसु च मन्ता तथा विज्ञातो विज्ञा निश्चयगोचरता अनापन्नों सुखादि सुखादिवत स्वयं त्वलुप्त विज्ञानशक्ति संधानाच्य विज्ञाता इसी प्रकार वह अश्रुत किसी के भी स्रोत की विशेषता को अप्राप्त किंतु स्वयं जिसकी श्रवण शक्ति लुप्त नहीं होती ऐसा है और समस्त स्रोत्रों में सन्निहित होने के कारण श्रोता है ऐसे ही वह अमत मन के संकल्पों की विषमता को अप्राप्त है क्योंकि सब लोग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 तत्र त्र पृथ्वी न सर्वाणि भूतानि वेद यं सर्वाणी भूतानी नदुरी चा नियतोंता अतरयामी प्राप्त तदन्यवाशंका निवर्तम उच्यते न्योत न्यस्मायामीनो दृष्टा तथा न्योस्थस्ता न्योस्थस्ति मंता न्योस्थस्ति यहाँ जिसे पृथ्वी नहीं जानती जिसे समस्त भूत जान नहीं जानते इत्यादि कसम से यह बात सिद्ध होती है कि जिनका नियमन किया जाता है वे विज्ञाता भिन्न है और उनका नियमन करने वाला अंतर्यामी उससे भिन्न है उनके भिन्नत्व की आशंका को निवृत्त करने के लिए कहा जाता है नान्योस्तोस्ती दृष्टा अर्थात अतः इस अंतर्यामी से भिन्न कोई और दृष्टा नहीं है इसी प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है तथा इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है यस्त परो नाथ्य दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता यो दृष्टो दृष्टा अश्रुत स्रोता अमतो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता अमृत सर्वसारधर्मवर्जि सर्वसंसारी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 तथा अमृत संपूर्ण संसार धर्मों से रहित एवं समस्त संसारियों के कर्म फलों का विभाग करने वाला है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इस ईश्वर आत्मा से भिन्न और सब आर्थ विनाशी है तब अरुण का पुत्र उद्दालक निवृत्त हो गया ये बृहरारण्यकोपनिषदे भाष्ये अध्याये सप्तम अंतर्यामी ब्राह्मणम